तो प्रेम किया तो समर्पण करना पड़ता है ये बात नहीं है जब प्रेम हुआ तो समर्पण होता ही है क्योंकि समर्पण प्रेम का स्वभाव है बिना दिए रह नहीं पाता फूल ही सही तुम दोगे अरे फूल की कौन कहे तुमने खुद को दे दिया अपने आप को तुम समर्पित कर देते हो पूरा प्रेम इसलिए नवधा वक्ति जो श्रवण से आरंभ होती है और उसका चरम शिखर है आत्मनिवेदन श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम प्रेमी खुद को समर्पित कर देता है अपने प्रियतम के प्रति कृष्ण तबासनी नाथ तवाहम और इसमें मजा है साहब तुम्हारा पर्स तुम्हारा मोबाइल जिसको भी तुम अपना मानते हो तो उन उन वस्तुओं को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो गई तुम्हारा पर्स है तुम संभालो तुम्हारा नेकलेस तुम है तुम संभालो तुम्हारा मोबाइल है तुम संभालो तुम्हारा बच्चा है संभालो तुम्हारा पति है संभालो तुम्हारी पत्नी है संभालो जिसको भी तुम अपना कहते हो तो उसको संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाती है लेकिन जब तुम किसी के हो जाते हो तो तुमको संभालने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है पति को तो अपना मानती है लेकिन पति की पूरी पूरी नहीं हो पाती ये समस्या है तो संभाल पति को और तब बड़ी समस्या होती है कहां गए थे इतनी देर क्यों हुई अब तक कहा थे फोन क्यों नहीं किया एक पत्नी ने साढ़े ग्यारह बजे पति के मोबाइल पे रिंग दिया कहा हो घड़ी देखी है रात में साढ़े बारह बज रहे हैं आपको पता है ना आपकी एक पत्नी है बच्चे हैं घर नहीं आना है क्या तो बोला अरे आ ही रहा हूं एक मीटिंग में था तो थोड़ी देर हो गई आ ही रहा हूं कहा इस वक्त अरे बोले मैं कार में हूं ट्रैफिक में फंसा हूं अच्छा कार में हो तो हॉर्न बजाओ तो हॉन बजा के उसको फोन में सुनाओ तब जाकर भरोसा करती बड़ा टेंशन में रहती अरे माई उल्टा कर तू उसकी हो जा तो तुझे संभालने का काम एक आदमी फिर इतना ऐसा वातावरण हो जाता है गृहस्था शर्म का बड़ा तंग बेचारा तो एकदम दौड़ता हुआ गया गवर्नमेंट ऑफिस में और वहां जाकर के कहा साहब साहब साहब मेरी पत्नी गुम हो गई मेरी पत्नी नहीं है गुम हो गई तो उसने कहा ठीक है लेकिन यहां क्यों आए बोले आपके पास ही नहीं आएंगे तो और कहां जाएंगे पत्नी खो गई है तो उसने कहा मिस्टर ये पोस्ट ऑफिस है पुलिस स्टेशन जाओ यदि तुम्हारी बीवी गुम हो गई है तो पुलिस स्टेशन जाओ ये पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस में क्यों पर हो ऐसा क्या सॉरी खुशी के मारे पता नहीं चलता कहां जा रहा हूं गुम हो गई तो इतना खुश किसी के हो जाओ तो तुमको संभालने की जिम्मेदारी उसकी हो जाती भगवान के हो गए तो तुम्हें संभालने की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा श्री कृष्ण को कह दिया मैं आपकी हो चुकी तब आ मैं आपके प्रति समर्पित हूं मैं आपकी हूं आगे वाला काम आप जानो और कहा कृष्ण ने किया ना सब गए सभी राजाओं से युद्ध किया ले आए रुक्मिणी को रुक्मिणी ने क्या सुंदर लिखा है आप पुरुष सिंह हैं पुरुषों में शेर के समान आप पुरुष सिंह हैं और मैं आपका भाग हूं शेर का जो भाग है हिस्सा है श्रीगाल की ताकत नहीं कि उसकी और दृष्टि भी करे तो आप पुरुष सिंह हैं और मैं आपका भाग हूं मैं आपकी हूं शिशुपाल जैसे लोग जो हैं वो श्रीगाल की तरह हैं उनकी हिम्मत भी नहीं कि वे दृष्टि भी करें आप आइए मुझे ले जाइए मैं खुद चल के आऊंगी आपके पास ये बात नहीं है आप आइए और मुझे ले जाइए और कृष्ण ने यही किया तबाह हम कृष्ण तवासमी इसमें मजा है भगवान कहते हैं सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मी याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये मम उसको मैं प्राणी मात्र से निर्भय कर देता हूं यह मेरी प्रतिज्ञा है यह मेरा व्रत है जो एक बार कह दे कि हे प्रभो मैं तुम्हारा हूं कृष्ण तवाह तवास्मी तो प्रेम जहां है वहां समर्पण हो ही जाता है तुम स्वयं को समर्पित कर देते हो तो समर्पण भक्ति महारानी के हाथ के कंगन है सदाचरण भक्ति के चरण के नुपुर हैं संयम भक्ति के कमर की करधनी है जहां भी भक्ति है वहां संयम मन का और इंद्रियों का अब संसार के नश्वर विषयों की ओर मन भागे और इंद्रिया उसी तरफ खींची रहें, यह नहीं हो सकता तो संयम करेगा यह करधनी है भगवान भक्ति के पति है भगवान ही भक्ति, भक्ति के पति हैं और भगवान में विश्वास यही भक्ति का श्वास है श्वास ही न चले तो कोई जिएगा कैसे तो विश्वास न हो तो भक्ति जिंदा कैसे रहेगी बिनु विश्वास भक्ति नहीं ते ही बिनुद्रव ही न राम विश्वास ही भक्ति की श्वास भगवान में विश्वास भगवान का नाम अपने प्रियतम का नाम यह भक्ति का प्राण है नाम ही प्राण है इसलिए भक्त जो है वो नाम का आश्रय करता है नाम लेता रहता है नाम संकीर्तन करता है जप करता रहता है अरे साहब करता रहता है उससे भी ज्यादा अच्छा यह कहना कि होता रहता है स्मरण होता रहता है क्योंकि तो प्रेम उसको कहते हैं साहब जिसमें याद नहीं करना पड़ता भूलने का प्रयास करना पड़ता है फिर भी भूल नहीं पाते आप प्रेम में विस्मृति होती ही नहीं सदा स्मरण बना रहता है इसलिए जब तक याद करना पड़े तब तक समझो प्रेम नहीं हुआ जब भूलने का प्रयास करना पड़े फिर भी भूल ना पाओ तो समझो अब प्रेम हुआ तो स्मृति बनी रहती है। खुदा करे हमारी मोहब्बत में यह मुकाम आए खुदा करे हमारी मोहब्बत में यह मुकाम आए कि किसी का नाम लें और लब पे तुम्हारा नाम आए किसी का नाम लें लब पे तुम्हारा नाम आए खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मुकाम आए और ऐसे संतों का हमने देखा है कि वे किसी और को बुलाने जाते हैं लेकिन वो भगवान का ही नाम आ जाए आओ प्रभु आओ आओ आओ प्रभु क्या लोगे भगवान हर चीज में बस भगवान की याद अरे वो तो भोजन भी करते हैं परोसते भी हैं तो परोसने निकलते हैं साधु लोग भंडारे में तो देखना रोटी राम रोटी राम रोटी राम रोटी राम दाल राम दाल राम शाक राम सब्जी राम छाछ राम एक कहता जल राम लाओ एक साथ इधर उधर कुछ ढूंढ रहा था बोले क्या ढूंढ रहे बोले मेरे कंबल राम यहां पड़े थे मेरे कंबल राम को लगता है कोई ले गया दूसरा बोला कल मेरे चप्पल राम भी ले जूता राम कोई उठा के ले गया किसी का नाम ले और लब पे तुम्हारा नाम आए खुदा करे हमारी मोहब्बत में ये मुकाम तो नाम भक्ति का प्राण है महारानी है इसलिए उसके पास दासी भी होनी चाहिए नौकर चाकर होने चाहिए मुक्ति भक्ति की दासी है मुक्ति तो भक्ति की सेवा में दासी है भक्ति की इसलिए भक्ति मार्ग में मुक्ति तो हो ही जाती है वो भक्त संसार के बंधन से मुक्त हो ही गया क्योंकि भगवान से युक्त हुआ है भक्त है जो विभक्त नहीं अविभक्त है भगवान से जुड़ा है। तो संसार से मुक्त हो ही गया लेकिन मुक्ति तो वहां दासी बनकर के सेवा में लगी रहती है महारानी बनकर भक्ति विराजमान तो मुक्ति स्वीकार भले ही है भक्ति मार्ग में लेकिन वो दासी के रूप में महारानी तो भक्ति है महत्व भक्ति का है तो उस भक्ति महारानी सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती क्योंकि भगवान उसके पति है और बांझ नहीं है उसके दो बेटे हैं ज्ञान ई रात तो इसलिए जो छूटा हुआ है भवबंधन से मुक्त है उसी का संग करो वो छुड़ाएगा जो बंधे हुए हैं उनका संग करोगे तो बंध जाओगे तो संसार भी भवरोग भी बड़ा संसर्गजन्य रोग है और भवरोग रोग भीम रोग भयंकर रोग है और कथा कथाबुद वैद बड़ा कुशल वैद है तो तुलसीदास जी इस कथा को कुशल वैद कहते हैं और श्रीमद भागवत में इस कथा को औषधि कहा है परीक्षित जी ने भव औषधात तो औषधि और वैद्य दोनों का संबंध उपदेश से नहीं है उपचार से हम यह कहना चाहते तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कथा उपदेश नहीं है कथा उपचार है। और साहब उपचार कराना पड़ता है उपदेश सुनने जाओ न जाओ तुम्हारी मर्जी लेकिन समय पर उपचार नहीं कराया खत्म हो जाएगी जिंदगी अंदर का इंसान मर जाएगा भीतर का आनंद मर जाएगा केवल संसार के गुलाम होकर के संसार का बोझ ढोने वाले गधे की तरह जिंदगी को पूरा कर दोगे ये कोई जिंदगी जिंदगी नहीं है पुनर्जन्म की चर्चा चल रही थी एक जगह प्रवचन में तो एक आदमी ने हाथ ऊंचा किया उठाया बोले महाराज एक प्रश्न है क्या बोले मेरा अगला जन्म गधे का होगा क्या तो महाराज बोले कि एक ही जन्म बार बार नहीं मिलता बैठ जाओ अभी जो तुम जिंदगी जी रहे हो वो गधे से क्या कम है ये जो इतनी लात मारते हो रेंकने लगते हो कभी कभी और जो संसार का बोझा ढो रहे हो अपने भजन के अपने कल्याण के लिए कोई विचार ही नहीं है तुम्हारे में तो ये जिंदगी क्या गधे से कम है एक ही जिंदगी बार बार नहीं मिलती बैठ जाओ तो उपचार कराना है भैया कथा उपचार है परीक्षित कहते हैं भव औषधात यह भव रोग को दूर करने वाली दवा है औषधि है और ये औषधि भी कड़वी हो तो पीने का मन नहीं करता और पीना पड़े मजबूरी है तो मजा नहीं आता लेकिन भगवत कथा एक ऐसी औषधि है श्रोत्र मनोभिरात कड़वी नहीं मीठी है मजा आता है पीने में अच्छा ये बताओ आप लोग आए हो तो आपके साथ किसी ने जबरदस्ती करी क्या कि नहीं आओगे तो कल पुलिस में दे देंगे इतना बड़ा पंडाल बनाया किसके लिए घर पे बैठे रहते हो आना पड़ेगा किसी ने कोई जबरदस्ती किया है क्या आपकी मस्ती है आपकी मर्जी और आप ही गए तो कब तक बैठोगे आपकी मर्जी कोई बंधन है क्या एक बार आ गए तो फिर कोई वहां कोई खड़ा है क्या ए? बीच में से उठकर कहाँ जाए? बट सात बजे तक घर दरवाजा खुले यहाँ दरवाजा है ही नहीं हमारे एक कवि मित्र है तो वो बोले कि भाई जी एक बार अकाल पड़ा था तो कुछ मित्र आए बोले हम कवि सम्मेलन का आयोजन करना चाहते हैं अब बड़े विनोद में उन्होंने कहा कि उससे थोड़ा चंदा इकट्ठा करेंगे थोड़ी फंड रेजिंग हो जाएगी और गायों के लिए चारा इंतजाम करेंगे उससे तो कवि सम्मेलन का आयोजन करने का हमारा विचार है टिकट वाला शो रखेंगे और थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो उससे गायों की सेवा हो जाएगी तो बोले हमने उनसे कहा कि अवश्य करिए हम लोग आएंगे सभी कवियों को बुलाएंगे टिकट वाला ही शो करिए लेकिन एंट्री फ्री रखिए निकलने की टिकट रखिए पहले शुरुआत के एक घंटे में जो निकले उसके लिए पांच सौ दूसरे वाले घंटे में निकले तो तीन सौ तीसरे वाले घंटे के अंदर फिर सह नहीं पाए और प्रस्थान करे तो फिर भी तीन घंटा तो बैठा तो उसके लिए केवल डेढ़ सौ रुपया रखिए और जो लास्ट तक बैठे उनको फ्री उनके हाथ में एक, एक फूल दीजिए बड़े सहनशील हैं आप। आपने इस सम्मेलन की शोभा बढ़ाया ये ये तो विनोद में है। हकीकत में तो कवि मैं सुनना बहुत पसंद करता हूं ये तो अब व्यंग हास्य व्यंग के जो कवि है वो तो ऐसी ही बातें करेंगे ना मैं हरियाणा में था और वहां के कभी मित्र आए सब सुनाने और एक क्या बढ़िया बात बताया उन्होंने बोले भाई जी ये वो भूमि है जहां पर युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र का यहां पर आते ही युद्ध के आरंभ में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया उसने लड़ने से मना कर दिया तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाने के लिए और किसी विधा का आश्रय नहीं किया कविता का आश्रय किया कृष्ण कवि थे और श्री कृष्ण ने अठारह कविताएं सुनाई अर्जुन को और फिर पूछा और सुनाऊ के और अर्जुन पसीना पहुंचता हुआ बोला कि नहीं अब नहीं मैं लड़ने के लिए तैयार हूं करिष्य वचनंत ये तो हास्य व्यंग्य कवियों की बात है बड़ा आनंद कराते हैं वे लोग लेकिन कविता का अपना एक आनंद है हमारे यहां एक बार ऐसा हुआ कि शहर में बीच बाजार में दो आदमी लड़ रहे थे मारा मारी पर उतरा है लोग इकट्ठे हो गए तो समझदार लोगों ने दोनों को लड़ने से रोका अरे भैया क्या कर रहे हो ये बीच बाजार में और तुमको देखने से लगता है बहुत बड़े समझदार और सज्जन आदमी हो कौन हो दोनों ने कहा हम कवि हैं वही कुर्ता पजामा लंबे बाल और थैला यहां लटका और दोनों मारामारी पर उतर आए अरे बोले कवि हो यार तुम लोग इतने विद्वान लोग हो साहित्यकार हो और इस तरह से मारामारी कर रहे हो क्या शुभ देता क्या बात है तो एक ने कही मैंने इसकी कविता सुनी और जब मैं सुनाने लगा भाग रहा है ऐसे थोड़ी चलता है अरे मैंने सुनी तो अब तू भी मेरी सुन भैया मैंने तुझको सहा अब तू मुझे सह ले तो लोगों ने समझाया दूसरे वाले से कि भाई आपकी कविता इन्होंने सुनी ना बोले हां तो अब आपको भी चाहिए कि इनको सुन लो यार मारा मारी क्यों अब भी इनको सुनो तो उसने कहा मेरी कविता तो केवल आठ पंक्ति की थी इसने बत्तीस पंक्ति वाली कविता निकाली और हर पंक्ति को चार चार बार दोहरा रहा अरे यार कोई तो न्याय होना चाहिए कुछ रीजनेबल होना चाहिए कवियों की बातें हैं आनंद आता है वैसे कवियों का आ, मुशायरे में क्या क्या एक एक चीज ले आते हैं हमारे शायर लोग ये हमारी सरल बहन भी कविता करती है अच्छी वाली कविता करती है आनंद आता है मैं बड़ा प्रेमी हूं कवियों का शायरों का फनकारों का अच्छे अच्छे कलाकार अभी जाएंगे वहाँ बनारस तो वही तीन दिन भगवान नटराज की संगीत अर्चना चलेगी गायन वादन नृत्य तीनों विधाएं भगवान नटराज की सेवा में प्रस्तुत होती हैं बड़ा आनंद आता साब श्रवण जैसा सुख नहीं वक्ता बनना भगवान के गुण नाम लीलाओं का संकीर्तन करना यह सौभाग्य की बात है लेकिन श्रोता बनना ऐसा सुख और कोई नहीं यह ऐसा ही है जैसे एक पकाता है और दूसरा खाता है तो किसमें ज्यादा मजा है बताओ तो खाने वाले तो सर्वतंत्र स्वतंत्र ये भी कह देंगे भूख नहीं है और खाते खाते ये भी कह अब बस भी करो और ये भी बीच में बोल देंगे दाल में थोड़ा नमक ज्यादा पड़ा तो श्रोता हो भाई आप तो भोजन करने वाले हो तो आप तो अभिप्राय फीडबैक आपका अभी तो मैं समय से ही कथा चला रहा हूं बिल्कुल ठीक सात बजे पूरा कर देता हूं मैं तो कभी कभी कृष्ण जन्म या उत्सव वगैरह होता है कथा लंबी चलती है फिर लोग कहते हैं है। कथा अच्छी करते हैं लेकिन टाइम का कुछ नहीं फीडबैक खाने वाले हो भाई, आप तो आ, आप कुछ भी कह सकते हो श्रोता बनने जैसा सुख श्रवण सुख आप उससे बढ़कर कुछ नहीं श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में कुंता माता भगवान द्वारकानाथ श्रीकृष्ण की स्तुति करती हैं और स्तुति में एक श्लोक है शृणवंति गायण्य भीक्षणश स्मरती नंदी तबेहित जना तश्यंत्यचिण तवक प्रवाहो परम पदाबुज श्रृणवंती गायंती गृणंत्य वीक्षणश तो इसमें पहले श्रृणवंती फिर गायंती फिर स्मरती तो श्रवण का सबसे ज्यादा महत्व है इसलिए पहले श्रृणवंती पहली भक्ति श्रवण ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते थे इस श्लोक में कि इसका मतलब यह है कि पहले श्रेणवंती है मतलब यदि कोई सुनाने वाला मिले तो सुनना पसंद करो दो विद्वान हो आप सुनाने मिला बोला भैया आप सुनाओ कुछ यदि कोई सुनाने वाला मिले तो सुनना पसंद करो और फिर यदि कोई सुनने वाला मिले जो मिला है वो सुनाने वाला नहीं है वो सुनने वाला आदमी है तो ठीक है तब सुनाओ गायंती न मिले सुनने वाला न मिले सुनाने वाला न कोई भगवान की कथा सुनने वाला मिले न कोई भगवान की कथा सुनाने वाला मिले तो भैया देखो कुसंग तो करना ही नहीं है संग तो उसी का करना है जो या तो सुनावे या सुने भगवान की कथा का प्रेमी हो वैष्णव हो भक्त हो तो यदि वो सुनाने वाला हो तो पहले सुनना पसंद करो यदि वो सुनने वाला है तो फिर सुनाओ ना मिले सुनने वाला ना मिले सुनाने वाला तो फिर अकेले रहो एकांत में और स्मरती तब स्मरण करो श्रृणवंदी गायंती गृण जब क्षणश स्मरंती नंदंति तबे जना तैव पश्य अचिरेण तावक्रवाह पर न श्रवण करते हैं न कीर्तन करते हैं न स्मरण करते हैं तो उनका उद्धार नहीं होता बोले हो सकता है एक उपाय है क्या बोले भले ही तुमसे श्रवण नहीं होता कीर्तन नहीं होता स्मरण भी नहीं हो पाता तो कम से कम कीर्तन श्रवण और स्मरण करने वालों का अभिनंदन करो तो भी तुम्हारा कल्याण कल क्यों भैया आजकल तो फिर शाम को तुम दिखते नहीं हो बोले हम तो कथा में जाते हैं। अच्छा पूरी पूरी सुन रहे हो बोले हां पूरा श्रवण करने का विचार है और ठाकुर जी करा रहे हैं पूरा आनंद ले रहे हैं वाह बड़े भाग्यशाली मन तो हमारा भी बहुत था लेकिन एक दिन भी यार नहीं